महाभारत द्रोण पर्व एकाशित्यधिक एक भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को जरासंध आदि धर्मद्रोहियों के वध करने का कारण बताना अर्जुन उवाच कथम जनार्दन जरासंध प्रभृति पृथ्वी अर्जुन ने पूछा जनार्दन आपने हम लोगों के हित के लिए कैसे किन किन उपायों से जरासंध आदि राजाओं का वध कराया है श्री वासुदेववाच ने साधि महाबल भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन जरा संधपाल और महाबली एकलव्य यदि ये पहले ही मारे न गए होते तो इस समय बड़े भयंकर सिद्ध होते दुर्योधन स्थान अवश्यम रथ सप्तमान संश्र कौरवान दुर्योधन उन श्रेष्ठ रथियों से अपनी सहायता के लिए अवश्य प्रार्थना करता और वे हमसे सर्वदा द्वेष रखने के कारण निश्चय ही कौरवों का पक्ष लेते ही स्वा सा धातराष्ट्राम चम कृष्णाम रक्षेय वे वीर महाधनुर अस्त्र विद्या के ज्ञाता तथा तो दृढ़ता पूर्वक युद्ध करने वाले थे अतः दुर्योधन की सारी सेना की देवताओं के समान रक्षा कर सकते थे सुयोधनम समाश्रित जय यो पृथ्वी मीमा सुतपुत्र कर्ण जरासंध दिराज शिशुपाल और निषाद नंदन एकल्य ये चारों मिलकर यदि दुर्योधन का पक्ष लेते तो इस पृथ्वी को अवश्य ही जीत लेते योगी हताजे तनमें सुणु धनंजय अजय याशि बिना योगे देव तैरपी धनंजय वे जिन उपायों से मारे गए हैं उन्हें बतलाता हूँ मुझसे सुनो बिना उपाय किए तो उन्हें युद्ध में देवता भी नहीं जीत सकते थे योध ए सम्थ लोक पाराभिरक्षिताम कुंती नंदन उनमें से अलग अलग एक एक वीर ऐसा था जो लोकपालों के से सुरक्षित समस्त देवसेना के साथ समरा में अकेला ही युद्ध कर सकता था जरा संदर्शित अस्मत्थम तिक्षेप गई सर्वघाति एक समय की बात है रोहिणन बलराम जी ने युद्ध में जरासंध को पछाड़ दिया था इससे कुपित होकर जरासंध ने हम लोगों के वध के लिए अपने सर्वघातनी गदा का प्रहार किया। सीमंतम सत्र मुक्ता यथा शनि अग्नि के समान प्रज्ज्वलित व गा इंद्र के चलाए हुए वज्र की भांति आकाश में सीमांत रेखा सी बना आती हुई गिरती दिखाई दी। वहा गिरते हुए उस गदा को देखते ही उसके प्रतिघात निवारण के लिए रोहिणी नंदन बलराम जी ने कर्ण नामक अस्त्र का प्रयोग किया अस्त्र वेग प्रतिहता सागदा व पर्वतान। उस अस्त्र के वेग से प्रतिहत होकर वा पृथ्वी देवी को विदीर्ण करती और पर्वतों को कपाती हुई से भूतल पर गिर पड़ी तत्साराक्षसी जरा नाम सुविक्र गदागिरी वहां उत्तम बल पराक्रम से संपन्न जरा नामक एक भयंकर राक्षसी रहती थी उसी ने जन्म के पश्चात शत्रु दमन जरासंध के शरीर को जोड़ा था भ्याम जातो त्रिभ्याम अर्धद पृथक पृथक जरा संधस्ततो भवतः उसका आधा आधा शरीर अलग अलग दो माताओं के पेट से पैदा हुआ था जरा ने उसे जोड़ा था इसीलिए उसका नाम जरासंध हुआ सात भूमि गता पार्थ हता सदया तेन अच्छा। पार्थ के भीतर रहने वाली वह राक्षसी उस गदा से तथा राण नामक अस्त्र के आघात से पुत्र और बंधु बांधो सहित मारी गई बिना भूत सगदया जरा संधो महामृदीम से नश्य तस्ते तनंजय उस महासमर में जरासंध बिना गदा के हो गया था इसीलिए तुम्हारे देखते देखते भीम से ने उसे मार डाला। यदि प्रतापवान तम्हन नरो नरश्रेष्ठ यदि प्रतापी जरासंध के हाथ में वह गदा होती तो इंद्र से संपूर्ण देवता भी उसे युद्ध में मार नहीं सकते थे द्रोण कम सत्य विक्रम तुम्हारे हित के लिए ही द्रोणाचार्य ने सत्य पराक्रमी एकलव्य का आचार्यत्व करके छल पूर्वक उसका अंगूठा कटवा दिया था सतो सो पराक्रम से संपन्न अत्यंत अभिमानी एकलव्य जब हाथों में दस्ताने पहनकर वन में विचरता उस समय दूसरे परशुराम के समान जान पड़ता था एकलव्यम हिंग असक्ता दीव दानवाक्षा पाथ विजेत युधि चे कुंती कुमार यदि एकल्य का अंगूठा सुरक्षित होता तो देवता दानव राक्षस और नाग ये सब मिलकर भी युद्ध में उसे कभी परास्त नहीं कर सकते थे स्या तुम मानुष मात्रेण अशक्युम दृढ़ मुस्टि कृतिय नित्यम अश्य मान दिवान फिर कोई मनुष्य मात्र तो उसकी ओर देख ही कैसे सकता था उसकी मुठ्ठी मजबूत थी वह अस्त्रविद्या का विद्वान और सदा दिन रात बाढ़ चलाने का अभ्यास करता था तो तुम्हारे हित के लिए मैंने ही युद्ध के मुहाने पर उसे मार डाला था पराक्रमी चेधिराज शिशपाल तो तुम्हारी आंखों के सामने ही मारा गया था सचाप्य संग्राम में जय तुम सर्व अंडे में संग्राम संपूर्ण देवताओं और द्वारा जीता नहीं जा सकता था नर मैं संपूर्ण लोगों के हित के लिए और शिष्य एवं अन्य देवद्रोहियों का वध करने के लिए ही तुम्हारे साथ इस जगत में औती हुआ हूँ ब्रह्मयज्ञ विनाशनाह हिडम्बक और किरमी ये रावण के समान बलवान थे और ब्राह्मणों तथा यज्ञों का विनाश किया करते थे इन तीनों को भीमसेन ने मार गिराया है हतस्तथ मायावी हेडिम्बेनाप्यलायुध है हैडिम्बाप्युपाए न शक्या कर्णे नातीत मायावी अलायुध घटोत्कच के हाथ से मारा गया है और घटोत्कच को भी मैंने ही युक्ति लगाकर कर्ण की चलाई भी शक्ति से मरवा दिया है ष्यतः कर्ण शक्त महामृधे मैयाष्यत सैम से निर्घट यदि महासमर में कर्ण अपनी शक्ति द्वारा भीम से को नहीं मारता तो एक दिन मुझे उसका वध करना पड़ता मया मैया नित पूर्व ऐसु प्रिय मे ही ब्राह्मणी पापात्मा तुम लोगों का प्रिय करने की इच्छा से ही मैंने इसे पहले नहीं मारा था यह ब्राह्मणों और यज्ञों से द्वेष रखने वाला तथा धर्म का लोप करने वाला पापात्मा राक्षस था इसीलिए इसे मरवा दिया है चाप्य न धर्मस्य मम निष्पाप पांडु नंदन इसी उपाय से मैंने इंद्र की दी हुई शक्ति भी कर्ण के हाथ से दूर कर दी है धर्म का लोप करने वाले सभी प्राणी मेरे वध्य है धर्म संस्थापनाथम ही प्रत्यज्ञा ब्रह्म सत्यम दम शौचम धर्मो हृदय क्षमान यमे नित्यम अहम सत्य ते सपे धर्म की स्थापना के लिए ही मैंने यह अटल प्रतिज्ञा कर रखी है मैं तुमसे सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ जहाँ वेद सत्य दम शौच धर्म लज्जा श्री धृति और क्षमा का निवास है वही मैं सदा सुखपूर्वक रहता हूं न प्रति निषाद्रतिपाय प्रतन प्रतिष्यति तुम्हें वह कर्तन कर्ण के विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे तुम उसका सामना कर सकोगे सुयोधनम चापि नड़े हनिष्य तीव्रकोदर तधोपय वक्षा तव पांडव पांडुनंदन युद्ध में दुर्योधन का भी वध भीमसेन करेंगे उसके वध का उपाय भी मैं तुम्हें बताऊंगा वर्धते तुम्लस्वे शब्द पर चमुम प्रति विद्रवंते शत्रों के सेना में यह भयंकर गर्जना का शब्द भरता जा रहा है और तुम्हारे सैनिक दसों दिशाओं में भाग रहे हैं लब्ध लक्षा हि कौरभ्या विध्म तब दहसेम द्रोण प्रहृताम कौरुओं का निशाना अचूक हो रहा है वे तुम्हारी सेना का विनाश कर रहे हैं इधर ये योद्धाओं में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य तुम्हारे सैनिकों को दग्ध किए देते हैं श्री महाभारत द्रोण पर्वड़ी पर्वड़ी घटोत्क परवड़ी रात्रियुद्धे कृष्णवाक्य एकाशीत शतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत घटोत्क पर्व में रात्रि युद्ध के समय श्री कृष्ण का कथन विषयक एक अध्याय पूरा हुआ